मानसिकों का खंडन कर चुके थे फिर भी कार्य मान भी लिया जाए ज्ञातता का सम्मान किया जाए क्योंकि कुमार भट्ट समस्त आस्तिकों के द्वारा आदरणीय पुरुष हैं, इन्होंने ही सबसे पहले हिम्मत वाला व्यक्ति थे जब बौद्धों के पास गए बौद्धों को गुरु बनाया उनसे पढ़ाई की, उनका सारा शास्त्र सारा तर्क गुरुमुख से सुनकर समझ फिर वहां से आए आकर के बहुत दर्शन जबरदस्त खंडन किया उन्होंने प्रमाणवार्तिक ग्रंथ लिखा उन्होंने जो श्लोक ग्रंथ लिख दिया मजबूत कर दिया नास्तिक बिल्कुल सफाया ही हो, हो गया उसके बाद इधर जबरदस्त का माल बा उन्होंने जो तर्क को इस्तेमाल किया उन लोगों के खिलाफ जो जो, जो बातें सिद्ध की उसका एकदम अनादर हम लोग नहीं कर विदान के लोग ते यहां तक कह दिया कहा है कि व्यवहार है भाट तो नहीं व्यवहार के लिए हम भाट का सिद्धांत 100 परसेंट स्वीकार कर लेंगे परमार्थ के लिए नहीं परमार्थ तो देखे द्वितीय ब्रम हमारा सिद्धांत ज्ञान से मोक्ष सिद्धांत है ज्ञान कर्म समुच्चय से मोक्ष वगैरह हम नहीं मानते पार्थिक सिद्धांतों हम उनका भले खंडन कर देंगे इन व्यवहारिक दृष्टिकोण से जो भी बातें कही है तो व्यवहार सत्ता को लेकर के वो शब्द प्रति स्वीकार गीता में तो इसलिए हम न्यायिक होकर के भी क्या है हम भी आस्तिक हैं हम कुमार भट्ट का अनादर कर नहीं सकते जब उन्होंने ज्ञातता को सिद्ध किया और माना है तो हमें कुछ हद हाँ तक उसको आदर करते हुए चिंतन करना चाहिए ऐसे ही खंडन का है नहीं हो सकता है ये गलत है ऐसे बोलने से नहीं होगा हमें सोचना पड़ेगा आखिर में क्या चीज क्यों उन्होंने इस तरह की चीज माना है अगर खंडन करना है तो ऐसा मजबूत युक्ति देनी पड़ेगी जो उनके द्वारे द्वारा मान्य हो है इसीलिए कहते हैं अस्तुवा खंडन पहले कर दिया फिर भी चलो मान लेंगे कि कुमारी कुमार का है, इसलिए हम ज्ञात तको मान लेंगे तथा तो फिर भी जो व्यवस्था देना चाह प्रमाण्यता स्वार्थ स्वतः प्रमाण्यता और अप्रामित परार्थ का जो कह दिया यह बनती नहीं प्राम स्वतः और अप्राम्यता परत अनुमान सिद्ध करते हैं अनुया विफल प्रवृत्ति हो गई उसे निश्चय हो गई या प्रामाणिक ज्ञान था विफल प्रवृत्ति से इस तरह से जो उनकी बात यह हमारे गले उधरती क्यों वो समझा रहे तथा तन्मात्रण ज्ञान गम्य ठीक है आपने जिस ज्ञातता को माना उस ज्ञातता में ऐसा सामर्थ्य अपने मान लिया कि वह जो भी ज्ञान होगा हो, ज्यान। ज्यान का ज्यान का ज्यान हो, उस ज्ञान को प्रकाशित करते चाहे यथार्थ ज्ञान हो चाहे ज्ञान का जो विषय होगा उस विषय में ज्ञातता नाम की पैसा हो जाता है और ज्ञात नाम का धर्म उस ज्ञान को प्रकाशित कर देता है उनकी मान्यता है जैसे अयम आपने घट को देखा घट को देखते ही आपके चक्षु का जो विशेष घट बन गया अंक जब ज्ञान हो रहा है ज्ञान कैसे हो गया उस घट में ज्ञात धर्म पैदा हुआ वह धर्म के अंदर ही सामर्थ्य है कि वो घट का ज्ञान को प्रकाशित कर पाए कि आप कैसे बात कर उन्होंने क्योंकि कल्पना कही हो पाता बहुत बो, लोग तो बाय वस्तु मानते ही नहीं थे इस समय वास्तव कर ज्ञान तो यहाँ आत्मा में है और जो आत्मा में मन संयोग से ज्ञान पैदा हो रहा है वह ज्ञान को बाहर घट में रहने वाला ज्ञात था कैसे यहाँ प्रकाशित कर देगा सीधी सी बात एक यही तब यहीं होती तो, ये हो तो रहे चक्रिया रहेगा केस में पैदा हो जाएगा ऐसे तो होता नहीं अन्य अधिष्ठान में और अन्य भिन्न अधिष्ठान में रहने वाले दो वस्तुओं को लेकर कार्य का अनुभव से कोई कार्य की सिद्धि नहीं होती है एक अधिष्ठान जरूरी है संवेदन कार्य में तब संवय कार्य का एक कारण होना चाहिए सब कुछ अव्यवस्था हो जाएगी बिना भिन्न अधान और आप अरे घट में ज्ञातता है आपका में ज्ञान है और यहां में रहने वाले ज्ञान को वहां में रहने वाला ज्ञातता प्रकाशन कैसे कर देगा इसलिए करते हैं यदि मानव है तो ऐसा मानना पड़ेगा कि सकल ज्ञान का प्रकाशन वो ज्ञातता करेगा ठीक ज्ञानम तनमात्र मैंने ज्ञातता मात्र ज्ञानम सर्वम ये माननी पड़ेगी ज्ञान ज्ञान माने यथार्थ ज्ञान हो चतर्थ ज्ञान सब ज्ञात ही प्रकाशित होगा जब सब ज्ञातता ही प्रकाशित कर रहा है तो यथार्थ ज्ञान मेरे प्रमाण्यता को यथार्थ ज्ञान मेरे अप्राम्यता को भी ज्ञातता प्रकाशन करेगा तो दोनों को दोनों श्रोत हो गए फिर तो श्रोत प्रताप जो बोल रहे थे खत्म कान ज्ञात विशेष ज्ञान अव्य विचारिणा प्रामाण्य मिट्टी फिर आप कहोगे व्यवस्था देने के लिए ज्ञातदा विशेष को लेगा ज्ञात सामान्य नहीं जिस घट को हम देख रहे उस घट में ज्ञातता विशेष फैला विषयों में ज्ञातो घटो ज्ञातो पटो ज्ञातो बटो सब हमने जाना है बहुत सारी चीज मैंने जाना लेकिन वर्तमान में जिसको मैं देख रहा हूं उसमें ज्ञातता विशेष रहेगा अन्य में ज्ञातता सामान्य रहेगा एक ज्ञातता विशेष ही ज्ञान के साथ अव्य संबंध रखता है इसलिए ज्ञातता विशेष ही ज्ञान में प्रामाण्यता को लाएगा ज्ञातता विशेष प्रमाण ज्ञान अव्य कैसा वो प्रामाणिक ज्ञान का यथार्थ ज्ञान का अवे विचारी विशेष के द्वारा प्रामाण्यमिति ग्राह्य प्रामाण्युत समस्या होगा भाई फिर तो हम कहेंगे अप्राम्य विशेष से हो जाएगा ना मेरा प्रामाण्यता भी कैसे होगा? कहूंगा भाई इधम आपका अप्रामाणिक ज्ञान होगा चांदी करके सीत ज्ञान होगा ज्ञान का विषय है रजत उसमें रहेगी ज्ञातता और क्या उसके विषय में पैदा हो जाएगा तो यथार्थ ज्ञान का भी विषय में यथार्थ ज्ञान का अव्यभिचार्ञता पैदा होगा और वह अव्य जो यथार्थ ज्ञान को प्रकाशित कर देगा प्रभावित स्वतः प्रमाण रह गई फिर आप कैसे कहते हो ज्ञान ग्राहक ग्राह्य तो प्रामाण्य से ज्ञान ग्राहक प्रमाण से ही प्रामाण्यता ग्रहण होगा ये आप कैसे कह रहे हो अतः इसी को करने ऐसा करो के न्ञापता विशेष प्रमाण ज्ञान अवैचारी ना ज्ञान प्रामाण्य सहव गृह थे ऐसा एक साथ पहला हो जाए समझ लो ज्ञान भी हो प्राम आयता ज्ञान में ऐसा नहीं होता पहले ज्ञान पैदा होता है फिर प्रवृत्त होता है उसकी वजह से अप्रवृत्त रिश्ते बात हुई। गई प्रथम रिश्ते क्या है जब ज्ञान पैदा हो रहा है पहले क्या आप मान रहे उस चीज को प्रामणिक ही मानते अरे अयम सर्प पर ज्ञान हुआ उस ज्ञान काल में उसको प्रामाण्य नहीं होता भय क्यों होती आपको जब आप प्रामणिक होता है फिर भाई नहीं रह जाता है जो ज्ञान पैदा हो रहा है चाहे ज्ञान पैदा होता है वह ज्ञान भी अपने विषय के साथ होने वाली ज्ञातता और अप्राम्य ज्ञान का विषय में होने वाली ज्ञातता में दोनों फर्क है यह ज्ञातता उस समय प्रकाशित करता ज्ञान और प्रमाण्यता को और उसमें रहने वाली ज्ञातता उस समय नहीं करेगा कहती है आप ऐसी व्यवस्था दे सकते हो में से अंतर कैसे करते ज्ञात केनचित, ज्ञातता ज्ञातता विशेष किसी को स्वीकार कर लो जो प्रमाण ज्ञान के साथ संबंध से रहता है, और वो क्या करेगा? ज्ञान को और प्रमाणिक को एक साथ ग्रहण करा देगा सहैव क्री यदि ऐसा करते हुए वंचेत पूर्वता है जवाब में सिद्धांत अब कहेगा अप्रमाण नए कह रहा है व्यभिचारी कोई ज्ञापन विशेष के साथ उस अज्ञान मान ज्ञान का जो, जो यथार्थ ज्ञान और उसमें रहने वाली अप्राम्यता दोनों को एक साथ ग्रहण हो जाएगा वहां भी हम कह सकते ज्ञात अप्रमाण ज्ञान अव्यभिचारी ना कोई समझा रहा है किसी ज्ञातता विशेष के माध्यम से अप्रमाण्य ज्ञान अव्यभिचारी के द्वारा ज्ञान और अप्राम्य सहैव गृह थी अप्राम्य स्वतैव गृहता अप्राम्य स्मृति ग्रहण करना पड़ जाएगा इसलिए आप भी का प्रामाण्य में स्वतः और अप्राम्य प्रतवाद ज्ञातता को मान्य पर तो खंड हो जाएगा चलो हम नहीं मानेंगे तुम्हारे तर्कों को हम तो अज्ञात जो है अप्रामाण्यता माने मानेंगे कि इसमें अथार्थ ज्ञान में परता तब सिद्धां कहता है तो दोनों को ही परता मानना पड़ेगा या तो दोनों स्वता मानो उससे तेरी भला है या तो दो परता मानो तो भला है एक को एक को परता माने बड़े परेशानी व्यवस्था नहीं दे सकते हो ते अप्राम्य अप्रामाण्य परता है तभी प्रामाण्य में भी परत ही वग्रीता तो प्रामाण्य को भी परत ही ग्रहण करना पड़ेगा क्यों ज्ञान ग्रह का ज्ञान ग्रहकार अन्यता पर तात्पर्य क्या ज्ञान ग्राहक से भिन्न प्रमाण भिन्न कौन होता है जैसे हमने बताया गया था या तो अनुमान मानना पड़ेगा या तो विफल प्रवृत्ति सफल प्रवृत्ति को लेकर के खाना पड़ेगा वो भी अन्य है ना स्वस्थ भिन्न हो गया वो ज्ञान ग्राहक सामग्री से भिन्न सामग्री है विफल प्रवृत्ति जो हुई है प्रवृत्ति नाम की सामर्थ्य और तीसरा जो है कल्पना की थी और चौथा जो वेदा अपना कौन का अनुव्यवसाय अन्यता हुआ ना भिन्न अन्यता अन्यत से निश्चित तो इस तरह से ज्ञान ग्राहक से जो भिन्न सामग्री है उसी से अप्रामाण्य और प्रामाण्य दोनों को मानना पड़ेगा जैसे ज्ञान में मानस प्रत्यक्ष प्रामुम ज्ञान का प्रकाशन कैसे होता है मानस प्रत्यक्ष क्योंकि मन और आत्मा का संयोग होने पर आत्मा में ज्ञान पैदा हुआ ठीक है ना आत्मा जो ज्ञान जो पैदा हुआ है उस ज्ञान को प्रकाशन कौन करेगा मन ही करेगा मन ही मानस प्रत्यक्ष को मन, मन का विषय बनकर ज्ञान क्योंकि ज्ञान किसका विषय है मन का ही विषय होता है जो मानस प्रत्यक्ष हो चुका हमारा ज्ञान वह ज्ञान सही है यह बात बाद में हम अनुमान करेंगे सफल प्रवृत्ति के आधार पर और विफल प्रवृत्ति के आधार पर अनुमान से हम जान लेंगे जैसे दोनों के दशा कर लेकर शुरू में दृष्टान ले रहे थे जलार्थिन प्रवृत्ति जल ज्ञान के, के जलार्थी का जो प्रवृति है दो प्रकार की होती है फलवती अफला चलवती प्रवृति भी हो सकती है और अफला प्रवृति भी हो सकती है तथा यह फलवती प्रवृत्ति सा समर्था फलवती प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति समर्थ प्रवृत्ति माना जाएगा और समर्थ प्रवृत्ति के तब ज्ञान उस, द्वार उस में विद्वान जो है, उसका अनुमान कर लिया जा, जाता है प्रयोग से और अनुमान का प्रयोग विवाद अभ्यास जनज्ञान पक्ष प्रमाणम साध्य समर्थ प्रवृत्ति जनकवा समर्थ प्रवृत् जनक होने से ये न प्रमाणम तमर्था प्रवृत्ति जन जो प्रामाणिक ज्ञान नहीं है वह समर्थ प्रवृत्ति उत्पन्न नहीं कर सकती प्रमाण आभास प्रमाणाभाषि केवल की। जैसे व्यति प्रमाण आभास होता है ऐसे केवल व्यति के अनुमान कर सकते अथ फलवत्व जनक यान तत्पक्ष पक्ष का लेना है वही जल को लेना जो फलव प्रवृति जनक है ऐसे जल ज्ञान को अपने पक्ष में मानना और उसे प्रामाणिक का संशय हो रहा है प्रामाण्यम साध्यम, संशय साथ्या। साथ्या ना। है ना संधि साध्यवान पक्षार्थमत प्रामाणिक का मतलब क्या यथार्थ था यथार्थ्यम न तो प्रमाकरणत्व स्मृति और विचारापत्त्य है यहां पर प्रामाणिकार्थ प्रमाकरणत्तम प्रामाण्यम नहीं लेना ये यह कई जगह प्रमाण प्रयोग कर रहे हैं प्रमाण प्रयोग करने से प्रामाण्यम ही अर्थ लेना उसका और प्रामाणिक अर्थ प्रमाकरणत्व नहीं प्रामाण्यम साध्यम याथार्थ वित्तीय न तो प्रमाकरणत्म नहीं तो क्या होगा स्मृति विचार पत्थ्य स्मृति सत्व विचार हो जाएगा वो कैसी है वो प्रमा नहीं है वो है अधिकरण में हेतु चला जाएगा साध्यवाद अधिकरण में हेतु चला जाएगा क्या सफला प्रवृत्ति समर्थ प्रवृत्ति जनकत्व था तो समर्थ प्रवृत्ति प्रवृत्ति प्रवजनकत्व फलवत्जनकत्वत समर्थ प्रवृत्ति का मतलब क्या प्रवृत्ति फलवत्व जनकत्व समझना हेतु कारण अन तो इस इसकेकु के, के द्वारा ये कौन कह का सबल व्यतिसशपन्नो अभ्यास दशा प्राप्त ज्ञान से प्राण्ये अवबोधि प्राण्यकबोधाते न गर्गे जल प्रवृत्ते जल प्रवृत्ति होती है पूर्विंग अन्व्यतिमा पूर्वमी पूर्व यज्ञ का लिंग को लेकर के अनवे के द्वारा अनुमान के द्वारा तस्मात पर्देव प्रामाण्यम न ज्ञान ग्राह के नहीं इसे प्रामाण्य भी पर्दा सिद्ध हो गया अप्राम्य तो पर्दा मान ही रहे हो अप्राम्य को पर्दा मान ही रहे हैं और प्रामाण्यता को भी हमने साबित कर दिया है अत दोनों के दोनों परत ही हो गया ना न नाम नहीं माना जा सकता है इस प्रकार से प्रामाण्यवाद को संक्षेप ही खत्म कर दिया अब वो कहते हैं कि भाई और ज्यादा प्रमाणों के विचार भी नहीं बढ़ाएंगे अर्थापत्ति खंडन हो गया अनुपलब्धि खंडन हो गया ामाण्यवाद भी हो गया इस प्रमाण प्रकरण इनका समाप्त प्रमाण प्रकरण समाप्त इस होता है प्रमेय का निरूपण करने इस बीच में श्लोक के द्वारा संग्रह कर प्रमाण युक्ति पूर्वको बाल बोधा यथाशास्त्र अवर्णयत चीव प्रमाणा हमारे न्याय दर्शन में चार ही प्रमाण और इस बात को हमने केशव मिश्र ने केशव बाल बोधाय बालकों के बोध करने की बोध कराने के लिए युक्तिलेश संक्षिप्त युक्तियों के साथ युक्ति लेक्तिपूर्वकम यथाशास्त्र अवर्णयत न्याय शर्त सम्मत चार ही प्रमाणों का वर्णन किया है यथाशास्त्र युक्तिलेशक युक्ति का विशेषण है ना युक्तिलेश मत संक्षिप्त युक्तियों को लेकर के ही हमारे युक्तियों के माध्यम से जो कि शास्त्र का अवरुद्ध है उसके माध्यम चार प्रमाणों को बालकों का बोध के लिए ही केशव मिश्र के द्वारा वर्णन किया गया है इति प्रमाण पदार्थ निरूपण समाप्त अ प्रमेय निरूपण आरम्भ होता है दिमागी काम खत्म कर दिमाग की लड़ाई यही तक होती दिमाग लड़ने की जरूरत है कथन हमने कर दिया पहला पदार्थ एक तरह से प्रमाण प्रमेय है ना पहला पदार्थ था प्रमाण वो तो हो गया षोड़श पदार्थों में से पहला पदार्थ विचार समाप्त और दूसरे पदार्थ प्रमेय अत प्रमेय निरूपण प्रमाणानि उक्ता अथ प्रमे उच्चंत प्रमाणों का कथन कर दिया गया न्यायशास्त्र में प्रमाणों को बता दिया गया अब उसके बाद प्रमेय पदार्थों को जो न्याय शास्त्र सम्मत प्रमेय पदार्थ है उनको बताया जा रहा है आत्मा सर्वेंद्रियार्थ बुद्धि मन प्रवृति दोष प्रत्याभाव फल दुख अपवर्ग अस्त प्रमेयम सूत्र सूत्र ही है एक एक नौ न्याय दर्शन का प्रथम अध्याय प्रथम मान्य का नौवा सूत्र कितने प्रमेय प्रमे मानते हैं है? आत्मा पहला है दूसरा शरीर तीसरा इंद्रिय चौथा अर्थ पांचवा मन छठ छत, छठा पांचवा बुद्धि छठा मन सातवी प्रवृत्ति आठवां दोष नौवा प्रत्य मनने काल में स्थिति दसवां फल ग्यारह अलग कर देंगे दुख को और अभाव रूपा किस प्रकृति का ध्वंस रूपा बारवा अपवर्ण बारह ये बारह प्रमेय पदार्थ है प्रमा के विषय होने के नाते इनको प्रमेय कहते प्रमातम योग्यम इति प्रमेयम प्रमातुम योग्यम इति प्रमेयम निशेष की उपलब्धि में सहायता प्राप्त होती है जिसके ज्ञान से निशेष में मोक्ष की उपलब्धि में सहायता प्राप्त होती है इस उन्हीं पदार्थों का हमें प्रमेयों को विचार करना है अन्य हरेक प्रमेय तो अनंत प्रमेय है बारह ही थोड़ी है प्रमेय पदार्थ संसार में अनंत है इतना भी जानने की कोशिश करो को कमी है लाखों वैज्ञानिक लगे हुए हैं जिसमें माया जगत का पीछे और एक एक व्यक्ति एक एक का सारा जिंदगी लगा करके भी थम करके अंत में फैसला दे नहीं पा रहा है जो भी दे रहे हैं वो कुछ समय के लिए सिद्धांत है फिर उसके बाद में या तो खुद ही उसको बदल देता है या कोई दूसरा वैज्ञानिक इसे आगे एक और ये बात है वो जोड़ेगा और सुधारेगा अंत ही रोगों की देखो नए नए नाम दिए जा रहे हैं नई चीजें बताई जा रही है पहले लोग मरते रहे इसी रोग से मर्चरे रोग का नाम जाते नामकरण कर दिया इन्होंने और उसकी दवाई पता लगाए जा रहे हैं एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है कई लोग मरे जा रहे हैं इसमें मारे भी जा रहे हैं सब काम चल रहा है इसलिए प्रमेय की कोई गिनती तो कर ही नहीं सकता है लेकिन हम फिर बारह क्यों गिन रहे हैं ये तत्व ज्ञान के उपयोगी मोक्ष का साधनी बोता तत्व ज्ञान है इतने बारह प्रमेय को समझ लेने से ही समझ में आ जाएगा इस अधिक जानने की जरूरत नहीं है इसलिए हमने बारह को गिना दिया उनमें से पहला नंबर आता है आत्मा आत्मनिरूप आत्मत्व सामान्यवान आत्मा आत्मत्व रूप सामान्य जो जाति जिस पर रहता है उसे आत्मा कहते हैं ये प्रधान है आत्मा के अधीन ही सारा सर्वव्यवहार और बाकी सारी जितने भी है शरीर इंद्रिय अर्थ बुद्धि मन सब आत्मा आत्मा ही संबद्ध हो आत्मा से संबद्ध होकर के आत्मा को छोड़ दो तो कोई अस्तित्व को खत्म इसलिए प्रधान होने से इसी पदार्थ को प्रमेय पदार्थ को सबसे सब पहले हम विचार कर रहे हैं और एक आत्मा नहीं है प्रत्यक्ष अलग अलग अलग अंत आत्मा होने से आत्म जाति मानते आत्मत्व जाति वाला जो वस्तु है वो आत्मा है सच देह आदि व्यतिरिकता और शरीर इंद्रिय आदि से वह भिन्न है प्रत्येक शरीर में वह अलग अलग है पृथक पृथक है आत्मा क्यों मरता नहीं नित्यो तो क्या दिक्कत है आकाश विभु है प्रत्येक घटना आकाश अलग अलग नहीं है फिर भी कटाकाश पटाकाश मटाकाश दुनिया पर आकाश देख रहे हैं जितनी चलते नाम कर लो आकाश उपाधि जितने उतनी आकाश फिर भी आकाश विघू कोई आपत्ति कोई नहीं अनेकत्व आ रहा है शरीर भी उपाधि की वजह से आत्मा अनेक हो गया उसि के व्यवहार में तो कोई दिक्कत ही नहीं है वास्तविक भेद माना और विभु भी कहोगे तू तो समस्या खड़ी हो ये वास्तविक है।, है ना प्रतिशरी और आत्मा का प्रत्यक्ष भी होता है मत में। कैसे है। सगल विषयों को छोड़कर जब मन आत्मा को देखना चाहे आत्मा का संयोग कर लेगा तो आत्मा का अनुभव हो जाएगा लेकिन यह बेचारे जब भी आत्मा के पास जाता है आत्मा का सहयोग करने के लिए जाता है तब तब, तब ये कुछ न कुछ माला प्रसाद लेके जाता है ये मन के कोई ना कोई कोई ना कोई काम ना, कुछ लेके ही जाएगा यही प्रचार आजकल विरोध संतम पाप कैसे जाना है उन्हें खाली हाथ नहीं जाना कुछ लेके जाना प्रचार होगा इसे खाली मन कभी नहीं जाना हात खाली हाथ कभी नहीं जाना तो तो तो यहाँ भी इसलिए तो आते संतों के पास कौन से मोक्ष के लिए छा रहे हैं मोक्ष के लिए कोई नहीं छाता यहाँ जो भी आ रहे अपनी रोना रोने के लिए आते हैं ही के लिए कोई आता ही नहीं, नहीं, नहीं। आए तो आइए थी आए तो समित पानी होकर आएगा फिर <laughs> वो भी आएगा लेकिन समित पानी होकर आएगा माल पानी होकर नहीं आएगा हो उसको भी शरणागति में आना पड़ता है तद विधि प्रणी पाते न परिप्रष्टीया कहता है तद विधि प्रणी पाते न परिप्रष्टीया अपवाद तभी मानी जा सकते ना अनुभव में आना चाहिए ना अपवाद भी कहते अपवाद तो है ही कल एक सत्संग में वो भी स्वामी जी स्वामी बहुत जोर दे रहे थे नर्ने को आपने ने निर्णय करो अपने आप को क्या है आप विद्यार्थी हैं कि जिज्ञासु है कि मोमोक्ष उन्होंने कहा दिया मोक्ष चर्चा करके जिज्ञास कहा होगा जिज्ञास विद्यार्थी अब विद्यार्थी भी हैं कि परीक्षार्थी इन है इनमें भी फर्क है तुम तो विद्या के लिए आए हो विद्यार्थी आ रहे हो कि और चीज चाह रहे हो सर्टिफिकेट के लिए आए हो ठीक है हमने तो पांच में थोड़ी भूमिका बांध के छोड़ दी वो एक घंटा छाच दिया लंबा छोड़ा हमको मौका मिल विस्तार मिल गए इसलिए बड़ा मुश्किल है हम लोग विश्लेषण करते जाओ तो अंत में आती है विद्यार्थी भी जीरो विद्या के भी आर्थी नहीं किया शब्द की आर्थिक सहली चाहिए कैसे स्वामी जी बोलते हैं क्या सब शब्दावली प्रयोग कर रहे हैं आ कितना बढ़िया लगता है हम भी ऐसे ही डायलॉग हरेंगे और डायलॉग सीखते हैं सब सीखने आए हैं विद्या कौन प्राप्त करना है बड़ी समस्या है कि सब कीर्तनकार करना बनना चाहते हैं कथाकार बनना चाहते हैं कोई महंत बनना चाहते हैं और वो उनके लिए विद्या की क्या ले विद्या जरूरत है उनको तो डायलॉग्स की जरूरत है तो शब्द राशि उनको जरूरत है जन के और अंत में उत्तर कहा शब्दार्थी के ऊपर अपवाद ही तब मानी जाएगी किसी भी आचार्य के पास जाओ सभी आचार्य लोग परम विरक्त आचार्य लोग है एकांश का जंगलों में बैठे वो भी बैठे तो ऐसे ही बैठे स्वामी भरदान जी भी वहां पर वहां ऐसे कोई नहीं बहुत शहर वर कुछ है गाँव से भी बाहर रहते हो झोंपड़ियां बनी हुई है उसमें रहते हैं विद्यार्थी उनके साथ ऐसे रहते हैं उनका भी हीरो न विद्यार्थी नहीं मिल रहे जिज्ञास मोक्ष तो दूर की बात है विद्यार्थी भी नहीं मिल रहे हैं यदि आप लोग विद्यार्थी हैं तो आप लोग आ जाओ बोल आ जाओ मेरे पास मैं आ मैं विद्यार्थी मुझे चाहता हूँ आ जाओ सब बारे में लेकिन विद्यार्थी हो तब तो जाए <laughs> कोई जाने को तैयार नहीं भी जो आते हैं पहले विद्यार्थी बन शब्दार्थी बनते हैं। देखते यहाँ भी, भी, भी नहीं मिल पा रहे हैं तो भाग जाते हैं। इसे मोक्षार्थी तो कोई है मोक्षार्थी बनना बनना मोक्षो बहुत कठिन काम है उसे बहुत इच्छा है सत्य ये सब बहुत नियम पालन करना पड़े ना उसको यम नियम सख्त होता है वहां बेसिक फाउंडेशन ही नहीं नीव ही नहीं है क्षता की मनुष्यत्व ही नहीं आया अभी तक जो शंकराचार्य महापुरुष का संस्कृत तो दूर की बात बाहर मिलेगी ना मनुष्यत्म महापुरुषी न ईश्वर कृपा से प्राप्त हो सकता है आप मेहनत करो सेवा करो करते करते मनुष्यत्व पहले आ जाए यही बहुत बड़ी बात मनुष्यत्व ही नहीं आदमी झूठ बोलता है अपने वचन पर तीखता नहीं है तो कैसे हो उनके मनुष्यत्व आ इस कले में मोक्ष मिलना तो बहुत मुश्किल काम है विद्यार्थी मिले बहुत बड़ी बात जिज्ञासा मिल जाए तो बड़ी बात है आप जिनको भी देखो जब कहावत है ना जिसका भी कुछ उठाया तो मादा ही निकली कहावत <laughs> <laughs> है ना वही हाल हम सोचते हैं मोक्ष है भरा सहयोग देते हैं आ जाओ आ जाओ बहुत रहो बहु कहो सघन भजन करो जो भी थे सुविधा तो बाद में देखती भी वही मादा ही निकली थी कुछ नहीं क्या आर्थिक शब्दार्थी मिली कि इसके कर पुस्तक पुस्तक भी भी भी दे सब दे दिया दिया सब बाद में भी बेच और तो क्या बाद में भी और वो क्या मानेंगे जब विद्यार्थी विद्यार्थी देखता समझ के सपोर्ट जोर देने सेवा करना चाहिए सेवा की कुछ नहीं होता सेवा से भागते सेवा से भागी कभी फलीभूत नहीं हो सकती तो स्वामी जी इसी बात तो पर बहुत जॉब दे रहे थे हम लोगों ने बहुत सेवा उन्होंने भी की है क्या करते थे सेवा बगीचा बांट दिया था इतना सगद गुलाब का बगीचा करेंगे उसमें तो पानी देना गोडाई करना सब तो और पुस्तक एडिटिंग भी करते थे आसम ने सेवा सेवा किया तो विद्या सफल है आज व्यक्ति भी सब ठीक ठाक है अपने जगह जैसा भी ये सब चीज समझते हैं नहीं लोग सेवा करना पड़ेगा सब भाग जाते हैं कौन सब भोजन में वहां तो महीना में एक दिन भोजन बनाने से काम चल जाता है ना नक्षत्र में, में एक दिन ड्यूटी मिलती है उनतीस दिन बैठो खाओ ये जो ऐसे सुविधाओं के विधायक भागते हैं वक्त विद्या को प्राप्त करनी और उपरिषद विद्या तो कभी नहीं उपरिषद विद्या के तीन महत्वपूर्ण दृष्टान्त आता है ये प्रश्नोप्रष्न में देखिए छह ऋषि आए विपलाद जी क्या बोल हैं पी क्या बोला एक साल रहना पड़ेगा सेवा करते हुए उसका तुम्हें जो पूछना पूछो यदि जवाब जानता हूँ तो दूंगा नहीं तो लो गारंटी। बताओ तो आजकल बच्चे टिकेंगे ये कहा तुम्हें एक साल सेवा करना बाद में तुमको जो पुस्तक तुम पढ़ना अच्छा रहे हो पढ़ाऊंगा ना पढ़ाऊंग मेरी उम्र बोल सकते ना कह तो वो मैं पहले सोचे गए तो क्या भरोसा पढ़ाएंगे चलो भाई आप आज के जमाने में कहा सिद्धांत घटेगा और दूसरे में आया चार सौ गाय चले गए जंगल अरे आया गुरुकुल में दो दिन बैठ के खाने भी नहीं दिया उसको आराम से हैं जंगल चले जाए जा? कर पुराव हजार तक आना नहीं वापस आश्रम बोल दिया अब बच्चा रहा आठ साल ग्यारह साल बारह साल जो भी उम्र का छोटा सा बच्चा क्या बीती होगी उसे खोपड़ी पे लेकिन उसने एक ही बात गुरु क्या गया है काम हजार पूरा होने के बाद देवता लोगी सा उसको बेच देगी नहीं ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ अब आज के जमाने किसी को बोलते गाय चले जाना साल भर घुमा के आ जाना तो साल भर में क्या हो एक महीने के बाद एक गाय कोई बेच देगा <laughs> को <ये> बेच देगा <laughs> चला दे गुरु आएगी गुरु क्या करेगा और इसीरविस्थान में देखो आश्रम में ही था बालक भारत साल उसको एक दिशा में बिठा दिया मेरे सारे अग्नियों की सेवा करते रहना एक दिशा और जो भी चैनल पढ़ाई हो रही थी पढ़ाई तो चलता ही रहा पढ़ता रहा टाइम टाइम जाकर सेवा करता था दिन उनका सब की समारोह संस्कार कर सब को सर्टिफिकेट दिया डिग्री का सबको पास कर दिया सब कुछ हो गया उस बच्चे वाला पे वो बेचारा अकेला बैठा उसका सहपाठी सब चले गए यूनिवर्सिटी से बाहर और उसको नहीं दिया उपदेश ब्रह्मज्ञान। का ऐसे ऋषण दम था काम परेशान हो रहे ऐसा आपको तो नहीं देते दे दे दे। तो कैसे दे दे उपदेश मेरे अनुमति ऋष्ण कोई बात है क्या उदेश बताने तो बताया आज आज कुछ नहीं बलाया आत्मा का का जो गति मैं तो क्या हूं। उसको पूरा किया बच्चों को कहो तो जाए। है भावना वो विद्या पाने की योग्यता ही आप पैदा नहीं कर पा रहे हैं अपने अंदर शिषक ही उत्पन्न नहीं हो रहा है तो विद्यार्थी कैसे होगा कोई महात्मा माया था पहले दक्षिण दूसरे का स्वामी जी मैं जो है साल में एक बार गुरु आश्रम एक हफ्ता मैं ठीक हो जाओ कोई बार नहीं बात नहीं, नहीं, नहीं जिंदर रहूंगा नहीं साल पर एक बार वहां एक हफ्ता के लिए बाद दो महीने दो महीने हुआ नहीं मैं गुजरे का इस साल का फर्स्ट टाइम जा रहा जा। जाने जा। जा। जा। कुछ नहीं बना हाँ आ जाओ फिर डेढ़ महीना नहीं हुआ फिर कहते गुरु जी का फोन आया है जाना मैं तो साल में एक बार जाऊंगा अल दूसरी बार जाने लग गया चार महीने नहीं हुए मैंने चलो कोई बात है गुरु जी का फोन आया तो बोल रहा रहे तू जा गुरु जी बुला रहे हैं गुरुजी आग जाए खोलना हो क्या हो चलो और फिर आया करीब पंद्रह बीस दिन बाद आने का फिर बोलने लगा करीब दो तीन महीना रहा एक आग्रम समाप्त हुआ फिर जाना है मेरे गुरिज का आप फोन तो नहीं आया पहले बोल दिया गुरिज को फोन नहीं आया ना अभी क्या आ गया अवज नहीं नहीं जी हम थोड़ा काम क्या काम है ये परिवार वाले हो तो पत्नी है बच्चे हैं क्या है तो पालपोषण करने जाना है वहाँ पर देखना है क्या फीस रुक रही तो है कैसे मांग के देनी पड़े क्या करना क्यों जा है नहीं नहीं कुछ काम है ऐसे लोगों का थोड़ा व्यवहार होता है भगत जगत होते हैं ये वो जब भगत को भेड़ बगे संभालने जा रहा मैंने कहा तू पढ़ नहीं तू पढ़ नहीं सकता है अपने तो वचन से कट गया तो आओ नाओ हम तेरे को कोई ग्रंथ नहीं पढ़े तेरे लिए न पाठ रुकेगा ना तेरे कोई ग्रंथ चढ़ेगा तो वचन तोड़ दिया अब तो रहे हमारे लिए तो फिर वो आया एक दो साले से आता रहा जो भी चलता था पाठ बैठता तो संदेह हमारे कोई अहमियत ही नहीं रहा स्वामी जी तो हमको जीरो मांग दिया नहीं तो हम उसको महनमेंट तो जिंदगी भर ही रहता आता था जाता तो सेवा भी करता था लेन हम अपनी सेवा की अपने स्वार्थ अपने आश्रम के लिए करके हम कभी समझौता नहीं करते कोई बात नहीं ने का आजकल उस शिष्यत्व की योग्यता अपने अंदर पैदा नहीं कर रहे हैं लोग ज्ञान मानस प्रत्यक्ष का विषय है विप्रतिपत हो तो बुद्धियादि गुण लिंग विप्रतिपत तो बुद्धियादि लिंग उसकी प्रत्यक्ष गम्यता में यदि कोई मतभेद है उसे बुद्धि आदि गुण लिंगक बताते हुए अनुमान गम्य बताते हैं लोग बुद्धि बुद्धिमरी ज्ञान बुद्धि से न्याय दर्शन में हमेशा ज्ञान होता है ज्ञान आदि हेतु को दे देना ज्ञान ज्ञान आदि हेतु बना दो हमेशा लक्षण हेतु होता है द्रव्यम पहले क्या था आपका उसमें में भी पृथ्वी गंधवती विद्य थे गंधवत गंधवत ऐसे यहां पर हम क्या कहेंगे आत्मा इतने कहो अथो प्रमेयम कहो आत्मा द्रव्यम कहो ऐसे कुछ भी साथ जो भी करना चाहते हो वो साथी में रख देना वहां इतने प्रमेयम द्रव्यम आत्मा द्रव्यम क्यों नहीं ज्ञान अथवा ज्ञाधिकरण अथवा यद ज्ञानाधिकरण न बहती तब द्रव्यम में प्रमेय भी न बहुवती ऐसे करके आप अनुमान बना सकते हो गुण लिंगक बताते हुए अनुमान बताते हैं, और उससे अनुमान नित्यत्व ग्रिय तो हेतु भी दे दिया आत्मा की स्थिति की जाती है क्योंकि वो कैसा है कहते हैं कि बुद्धि सुग इच्छा बुद्धि सुग इच्छा द्वेश प्रत इन गुणों की प्रत्यक्षता में ये अस्तित्व में किसी का भी मतभेद नहीं है इन गुणों का अस्तित्व सभी को स्वीकार किया गया है अनुमान सरता से हो जाता है इसे क्या बनाऊंगा देहादि देहेंद्र बिंदम द्रव्यमत करो क्या करेंगे जो निश्चित करना चल करेगा देहेंद्रिया व्यरिकता आत्मा देहेंद्रिया व्यरिकता यह शादी बना लो आत्मा क्या है ऐसे भिन्न है क्यों बुद्धि गुणा बुद्धियादि गुण वाला से और बुद्धियादि गुण कैसे हैं? अनित्य सती येन्द्र मात्र ग्राहिय प्राप्त गुणश गुणी आश्रित है और गुण हमेशा किसी न किसी गुणी में आश्रित रहता ही है